परीक्षित उसको रहने के लिए स्थान दे दिया यहाँ ये बात बताई गई आप परीक्षित की महिमा देखो कि एक तो वो शरणागत बत्सल हैं और दूसरे कलिजुग का माने काल का भी निग्रह करने में भी काल को भी सजा देने में समर्थ हैं परिस्थिति उनके सामने कुछ नहीं होती है वो परिस्थिति को चाहे बनावें और चाहे बिगाड़े तो नारायण ये प्रश्न महाभारत में उठाया गया है राजा कालो व कारण राजा वा काल कारणम कालो व कारणम राजा वा काल कारणम इतिते संसयो माभूत राजा कालस्य कारणम परिस्थिति के अनुसार राजा बदलता है कि राजा के अनुसार परिस्थिति बदलती है कहिए संशय मत करो आ, क्यों कि यदि राजा चाहे तो परिस्थिति को बिल्कुल अनुकूल बना सकता है राजा में ये सामर्थ्य होता है आठों वसु आठों दिक्पाल राजा के अंदर आ, स्थित रहते हैं अब तो ये बताया कि राजा परीक्षित जो हैं वो काल का निग्रह करने में समर्थ समर्थ अब जहां जहां जाए परीक्षित सब लोग उनका स्वागत करें दिग्विजय करने के लिए उनको कुछ करने ही नहीं पड़े लोग आवे और उनके जो पिता पितामह थे उनकी महिमा सुनावे और श्रीकृष्ण का जश सुनावे जब राजा परीक्षित श्री कृष्ण का जस सुने और ये सुने कि वो तो हमारे जो दादा लोग थे उनकी सभा में एक साधारण मेंबर की तरह एक साधारण सदस्य की तरह बैठा करते थे और उनको सलाह देते थे और उनके पीछे पीछे चलते थे युधिष्ठिर के पांव छूते थे नारायण उनकी सा, उनके सारथी बनते थे और रात को हमारे पांडव जब सो जाते तब वो उनकी पहरेदारी करते थे श्री कृष्ण की इस कृपा का जब वर्णन सुनते थे राजा परीक्षित उनकी आंखों में आंसू शरीर में रोमांच कंठ गदगद हृदय द्रवित हो करके श्री कृष्ण की ओर प्रवाहित हो जाया करता था जहां जहां जाए वहां श्रीकृष्ण का जश सुने और अपने पूर्वजों का जस सुने राजा परीक्षित नारायण इस प्रकार विचरण करने लगे एक दिन महाराज जब वो बन में गए तो बन में क्या हुआ कि सब उनके जो सैनिक थे साथी थे वो छूट गए और वो अकेले वन में भूखे प्यासे हो गए और देखा एक आश्रम है उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया उस आश्रम में जाके देखा कि एक कोई महात्मा हैं वो समाधि लगाए हुए बैठे हैं अब एक तो राजा थे भूखे प्यासे दूसरे उनके सिर पर था वो सोने का मुकुट तो सोने का मुकुट होने पर भी कलजुग उनकी बुद्धि को बिगाड़ नहीं सकता था ये बात मैं आपको सुनाऊंगा कलजुग से उनकी बुद्धि नहीं बिगड़ी वो भूखे प्यासे जब वहां पहुंचे तब देखा कि ऋषि जो है वो तो समाधिस्थ बैठा हुआ है उनके मन में ये संशय आया कि ये ऋषि क्या हमको आते देख करके और झूठ मुठ सिद्धासन लगा के पीठ की रीढ़ सीधी करके और अधखुली आंखों से नारायण ऐसा शांत बैठ गया है जैसे इसको कुछ मालूम ही न हो ये सोचता होगा कि राजा से हमको क्या लेना देना है उसका स्वागत सत्कार करके क्या करना वैसे राजा जब अपने घर में आवे तो सदर्घ्या भवंती के अनुसार राजा का स्वागत करना चाहिए उसके हाथ पांव भी धुलाने चाहिए उसको मधुपर्क भी देना चाहिए परंतु यहां तो कोई पूछने वाला नहीं है नहीं यहां तक कि किसी ने ये भी नहीं बताया कि इस चटाई पर बैठ जाओ नहीं तो इस धरती पर बैठ जाओ और पानी पी लो ऐसा भी किसी ने नहीं पूछा सो राजा के मन में क्रोध आ गया ये बात आपको सुनाता हूं कि जो भगवान के भक्त होते हैं ये राजा परीक्षित तो भगवान के आ, अनायास भक्त परिवार से वंश परंपरा से भक्ति आई दादा दादी नाना नानी की परंपरा से इनको भक्ति आई नारायण और अपने माता पिता से भक्ति आई अपने परिवार से भक्ति आई और उनके हृदय में तो भक्ति ही भक्ति थी और गर्भ में ही उनको भगवान ने बचाया रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से और भगवान का दर्शन हुआ उससे भी राजा परीक्षित के हृदय में भक्ति आई तो जो भगवान का भक्त होता है नारायण उसके हृदय में ये सब संशय क्रोध आदि जो है वो अपनी इच्छा से नहीं आते हैं तब कहा से आते हैं कब वो भगवान की इच्छा से आते हैं भगवान जिस रीति से अपने भक्त का और दूसरे जनों का कल्याण करना चाहते है वैसी व्यवस्था उसके हृदय में कर देते हैं भगवान ने सोचा कि इसी परीक्षित के निमित्त से भागवत का प्रकाश होना है मैं स्वयं भागवत के रूप में बांगमय रूप धारण करके प्रकट होंगे ने यम वी मूर्ति ही, प्रत्यक्षा वर्तते हरे है ये भागवत तो साक्षात भगवान की शब्दमयी वांगमयी मूर्ति है अंबा है अभ्रिवर्ण ये वर्णमयी मातृमूर्ति वात्सल्यमयी मूर्ति, मूर्ति शब्दमयी मूर्ति है साक्षात सरस्वती है साक्षात परावाक है साक्षात भगवान का स्वरूप है तो भगवान ने सोचा कि अब इसके प्रगट होने का समय आ गया है तो प्रगट कैसे हो बोले भाई देखो दूध अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चलाया था तो ब्रह्मास्त्र के बदले मैंने चक्र से अथवा गदा से उतावली में आकर के भगवान ने दोनों अस्त्रों का प्रयोग किया था वो ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए तो अस्त्र का निवारण तो अस्त्र से हो गया लेकिन अब भागवत को प्रकट करना है तो बांग्मी मूर्ति तो तभी प्रकट होगी जब कोई बांग्म दोष राजा परीक्षित के ऊपर आवे सो so, महाराज उन्होंने ऐसी बुद्धि फेरी की परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप ले जा करके ऋषि के गले में डाल दिया कि मृषा समाधि ना हो उस वे इसने झूठी समाधि लगा रखी है कि सच्ची समाधि है अब वो सांप पड़ने पर भी ऋषि तो न हिला न नह डोला क्योंकि वो तो भगवान के ध्यान में मग्न था ऋषिम जोशाम है कृष्ण तृष्णा तत्व मेवास्थितम श्रीकृष्ण की प्यास ही जैसे मूर्तिमान होकर ऋषि के रूप में बैठी हो रोम रोम उनका श्रीकृष्ण के चिंतन में मग्न कभी प्यास लगे श्री श्रीकृष्ण मिले अतो कभी तृप्ति हो यहां श्रीकृष्ण मिल गए और कभी शांति हो जाए तो भाव का उदय होए भाव की शांति होए भाव का साबल्य होए इस प्रकार से वो जो ऋषि है वो तो श्री कृष्ण में मग्न था इन्होंने सांप पहना दिया और फिर वहां से चले आए अब जो ऋषि कुमार था महाराज बड़ा शक्तिशाली बड़ा तपस्वी जब उसको बालकों ने जाके बताया कि तुम्हारे पिता के गले में तो सम्राट सांप डाल करके गए हैं तो उसको आ गया क्रोध और उसने कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और सांप दे दिया कि सात दिन में ही राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तो दिन तो सात ही होते है भाई सबकी उम्र जो है ये सात दिनों में से ही किसी दिन पूरी होती है सात दिन का उन्होंने साथ दिया आप भी ध्यान दें कि जो परीक्षित की स्थिति हुई वो आ, हो सकती है किसी की भी क्यों क्यों हो सकती है ऐसी इसी तो भविष्य तो बिल्कुल किसी को मालूम ही नहीं पड़ता क्षणार्धम नहीं हो जाना मी विधाता किम विधा सती आधे क्षण के बाद क्या होने वाला है इसका किसी को पता किसी को पता नहीं रहता है ये तो निहारेण प्रावृता जल प्या असुत्र पहा ये तो महाराज एक कुहासा चारों ओर छाया हुआ है भविष्य का किसी को पता नहीं चलता अब ऋषि कुमार ने दे दिया शाप और साफ दे करके आया ऋषि के पास तो ऋषि तो उसका रोना सुनकर के उठे और जब उनको मालूम हुआ कि हमारे बेटे ने साप दे दिया है तो उन्होंने राजा को तो कुछ कहा ही नहीं ये महाराज महात्मा का स्वभाव है कि वो चाहें तो अपना अपकार करने वाले का प्रतिकार कर सकते हैं जो उनका अपमान करता है नारायण उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन उन्हों तो महात्मा का स्वभाव यह है कि वो तो अपनी अपने शत्रु को भी उपकार ही देता है करुणा ही देता है उसका भलाई चाहता है क्या बढ़िया श्री जानकी जी का वचन है वाल्मीकि रामायण में पापा नाम्बा शुभ नाम्बा बधारहाणाम अपी कार्य कार, कारुण्य मार्जेण न ना कश्चित नापराधी दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे कोई न कोई अपराध न बनता हो ये तो जो दूसरे अपराधी को दंड देते हैं लोग वो अपने अपराध को तो माफ कर देते हैं और दूसरे के अपराध पर दंड देते हैं अपने ऊपर नाराज होना चाहिए यदि गलती होए तो अपने को सजा देनी चाहिए और दूसरे को माफ करना चाहिए लेकिन दुनियादार लोग ऐसा उल्टा बरतते हैं कि दूसरे से जरा सी भी गलती हो जाए तो उसको सजा देने को तैयार हो जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी गलती महाराज अपनी धोती के नीचे अपने कुर्ते के नीचे कोट कमीज के नीचे छिपा के रखते हैं कि किसी को पता न चल जाए परंतु महात्मा का स्वभाव बिल्कुल इससे उल्टा है महाराज उन्होंने कहा कि अरे राजा तो धर्म राज का वंशज धर्म का रक्षक सम्राट उसकी वजह से तो संसार में चोर व्यभिचारी अनाचारी दुराचारी दबे हुए हैं वो धरती का कल्याण कर रहा है मंगल उसके कारण हो रहा है धरती में और तू अभी बालक है अनजान है तूने ये बड़ा भारी अपराध किया और विश्व के लिए एक अमंगल का काम किया कि तूने ने राजा को साफ दिया उन्होंने अपने शिष्य भेज दिए राजा के पास कि जाकर के सूचना दे दो कि एक अनजान बालक ने नारायण ऐसा साफ दे दिया है अब राजा जो ठीक समझे सो करें अब महाराज जब, जब उनको समाचार मिला राजा परीक्षित को तो विमर्शितो हे यथया पुरस्तात उन्होंने तो पहले से ही यह निश्चय कर रखा था कि संसार जो है वो एक दिन छोड़ नहीं पड़ता है चाहे कितना भी इसको बनाओ ये संसार का स्वभाव है कि चाहे तो तुम उसको छोड़ के जाओगे तो रोते हुए जाओगे और चाहे तो संसार ही तुमको छोड़ देगा तो रुला के छोड़ेगा प्रियम तमाम रोत्यती दुनिया में यदि तुम किसी से प्रेम करोगे तो वो प्यारा तुम्हें एक न एक दिन रुलावेगा एक दिन मेरे पास एक पति पत्नी आए बड़े सभ्य सतपुरुष थे और महाराज और दुखी होने लगे उम्र बड़ी हो गई थी पचहत्तर एक वर्ष के थे कि यदि पहले मैं मरूंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा और पत्नी के मन में ये फिक्र है कि पहले ये चले गए तो मेरा क्या होगा अब दोनों महाराज व्याकुल मैंने कहा अभी मरे तो हो नहीं दुख तुम लोगों ने अभी से ले लिया आहा। अभी से दुख करने की क्या जरूरत है लाओ मैं तुम्हारी कुंडली देख के बताता हूँ झूठ मूठो अब हमको कोई कुंडली देखना आता है नारायण हमारे बाप दादा जरूर देखते थे आ, सो आ, हम तो न देखते हैं न बताते हैं न जानते हैं अब महाराज अब उनकी कुंडली खूब उलट पलट के देखी कई मिनटों तक और देख के बता दिया कि तुम लोगों का शरीर जो है वो दस पन्द्रह दिन के भीतर ही दोनों का चला जाएगा दुखी होने का कोई कारण नहीं है किसी भी युक्ति से महाराज ये जो संसार में लोग दुखी हो रहे हैं उनके दुख के निवारण की युक्ति ही करनी चाहिए और इसमें कोई दुख निवारण होता नहीं है वो जो पहले जो आने वाला है वो तो मिटेगा नहीं लेकिन उनके मन में जो निर्बलता है कमजोरी है उसको महात्मा लोग मिटा देते हैं हमको भी मौत का डर पहले बहुत लगता था सत्रह अठारह बरस की उम्र में ज्योतिषियों ने बता दिया था कि उन्नीस वर्ष की उम्र में मर जाएंगे जब महात्माओं के पास में गया उन्होंने कहा देखो मौत को टालना हमारा काम नहीं है लेकिन मौत के भय को टाल देना हमारा काम है आओ तुम हमारे पास अभयम हवाई जनक प्राप्तों से हमें तुम हम तुम्हें उपनिषद का उपदेश करते हैं तुम निर्भय हो जाओ मौत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं न मिट्टी की न पानी की न आग की न वायु की न आकाश की किसी तत्व की मृत्यु नहीं होती है ये तो सकल सूरत जो है ये बदलती है तुम अपने को सकल सूरत मानना छोड़ दो नाम रूप में जो अभिमान है क उसको छोड़ दो और मृत्यु का कोई भय नहीं राजा परीक्षित ने अम चलोकम इस लोक को और परलोक को उन्होंने विमर्शित हे यथया पुरस्तात् दोनों को उन्होंने त्याज्य समझ लिया था चारहारधवला या शुभ्रवस्व या वीणावरदंडमंडित या श्वेत या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभुति दिता पु सरस्वती भगवती निःशेष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 इमाम अमुम चलोकम इस लोक को और परलोक को उन्होंने विमर्शित हे यथया पुरस्ता दोनों को उन्होंने त्याज्य समझ लिया था अब उन्होंने तुरंत क्या किया कि जाकर के गंगा किनारे बैठ गए और राज्य जो है सब छोड़ दिया और सात दिन तक गंगा जी के दक्षिण तट पर और कुशासन बिछा करके अब वहीं बैठेंगे और आमरण अनसन करेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं अब महाराज जब गंगा ये राज्यपाट तो दे दिया उन्होंने अपने पुत्रों को और स्वयं जाकर के शांत तो होकर के जब बैठ गए अब महाराज बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो थे वो पहले तो राजा के पास कमाते थे क्योंकि कुछ लेना हो देना हो कोई स्वार्थ हो तब उनके पास जाए साधु को राजा से क्या काम क्या लेना देना लेकिन जब राजा सब त्याग करके जाके गंगा किनारे बैठे तब महाराज विश्व में जितने बड़े बड़े महात्मा थे वो सब कब बोले भाई अब तो ये हमारे जात में मिल गया बस आ करके उनके आसपास बैठने लगे राजा ने सबका सत्कार किया और सत्कार करके महात्माओं का सबसे बड़ा आदर यही है कि जो चीज हम नहीं जानते हैं जो बात नहीं हम जानते हैं वो उनसे पूछा जाए उनके ज्ञान का आदर देना उनके शरीर को आदर देना या उनके खानपान का आदर देना उनके वस्त्राभूषण का आदर देना ये तो दूसरी बात है बात तुम महात्मा के ज्ञान और अनुभव को आदर देते हो नहीं की नहीं तो उनसे जब हम पूछते हैं प्रश्न करते हैं तब उनका आदर होता है अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज कि हम गंगा किनारे आके बैठे हैं गंगा जी तो भगवान के चरणों की रेणु ले करके भग, भगवत पद पंकज पराग ले करके ये गंगा जी प्रवाहित होते हैं और शंकर जी ने इनको अपने सिर पर धारण किया है इनमें तो सब दोषों के निवारण की शक्ति है मैं आकर इनके पास बैठा हूँ महात्माओं अब और कोई चर्चा तो करनी नहीं है न कथा करनी है न भोगकर्त कथा करनी है न प्रपंच कथा करनी है का तो आप लोग जिससे हमारा कल्याण हो वो कथा आप लोग कीजिए अब हम क्या करें क्या जपें क्या पढ़ें कैसे रहें क्या ध्यान करें अथवा क्या छोड़ दें ये आप लोग बताइए जब ये प्रश्न किया राजा परीक्षित ने तो महाराज जितने ऋषि थे सबका मत अलग अलग किसी ने तो कह दिया कि योगा करो आजकल कर जैसे योगा करते हैं ना इसका कल्याण से क्या संबंध शरीर के स्वास्थ्य के साथ संबंध थोड़ा बहुत होता है और किसी ने कहा उपासना करो किसी ने कहा ध्यान करो किसी ने कहा समाधि लगाओ अब जितने मुंड महाराज उतनी मती मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना अब चारों ओर से कोलाहल होने लगा की परीक्षित क्या करें इसी बीच में क्या हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र भगवान स्वयं व्यास नंदन के रूप में आए कूर्म पुराण में तो लिखा है कि शंकर जी जो हैं वो सुखदेव का वेश धारण करके आए क्योंकि शंकर जी का जो ज्ञान है उसको सुकांड के रूप में एक तोते के अंडे के रूप में सुखदेव जी ने पहले ग्रहण किया था तो शंकर जी को ये ख्याल था कि ये ज्ञान तो मेरा ही है तो मैं ही चल करके वो ज्ञान दूंगा तो स्वयं शंकर भगवान आए और महाभारत में तो सुखदेव जी के महानिर्वाण का प्रसंग आ गया है महाभारत में कि सुखदेव जी का तो शरीर पूरा हो गया था और भागवत तो महाभारत के बाद हुआ महाभारत ग्रंथ के निर्माण के पश्चात भागवत का प्रवचन हुआ निर्माण हुआ तो नारायण वो कैसे वो सुखदेव जी कैसे आ सकते हैं इसलिए महात्माओं ने ये वर्णन किया है और हमारे सनातन धर्मी विद्वानों का ये मत रहा है कि जैसे वेद अनादि होते हैं और नारायण ज्या, अप ज्ञान रूप से अपौरुषेय होते हैं और अनंत होते हैं वैसे ये पुराण आदि जो हैं ये भी अनादि हैं और ज्ञान रूप से ये भी अपौरुष ही हैं और अनंत काल तक रहते हैं परंतु इनके शब्दों की जो अनुपूर्वी है वो नित्य नहीं होती है वेदों के शब्दों की अनुपूर्वी भी नित्य होती है और ये पुराण जो हैं इसमें प्रलय के समय ये जब लीन हो जाते हैं तब फिर समय समय पर ब्यास जी जुग जुग में प्रकट होते हैं और वे पुराणों का निर्माण करते हैं तो पुराणों का तो निर्माण होता है बल्कि पौराणिकों को तो ऐसा अभिमान है कि पुराणम सर्व शास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा अनंतरंच वक्त्यो वेदास्त विनिर्गता जो स्मृति के रूप में हृदय में आता है वो पहले और जो वाणी से बोला जाता है वो बाद में तो पुराण जो है वो तो स्मृति रूप होने से ब्रह्मा जी के हृदय में पहले आया और वेद जो हैं वो शब्द रूप होने से ब्रह्मा के मुख में बाद में आए तो पुराणों की बड़ी बड़ी महिमा पौराणिक लोग बोलते हैं सो महाराज यहाँ व्यास जी जब श्रीमद् भागवत प्रकट करने के लिए स्मरता अष्टादश पुराण नाम स्मरता सत्यवती सुतः जब भागवत लिखने के लिए बैठे उन्होंने तो सोचा कि किस सुखदेव का चरित्र हम लिखें किस परीक्षित का चरित्र लिखें अब महाराज कोटि कोटि कल्पों में और कोटि कोटि मनमंत्रों में और कोटि कोटि युगों में जो अनेक सुख हुए थे और अनेक परीक्षित हुए थे वो सब व्यास के एकाग्र मन में उपस्थित हुए सभी तैयार कि हमारा चरित्र मुख्य रूप से लिया जाए अब व्यास जी ने कहा भाई सबका चरित्र तो कैसे लिया जाएगा सबका अलग अलग है कोई परीक्षित जो हैं वो मरने की बात सुन के महल बना के गंगा जी में छिप जाते हैं, हैं और कोई परीक्षित जो हैं वो मरने के बाद दूसरी गति को प्राप्त होते हैं आ, सो सब परीक्षितों का चरित्र तो एक साथ आ नहीं सकता फिर सब परीक्षितों के चरित्र में जो बढ़िया बढ़िया बात थी उसको व्यास जी ने छाट के एक नया परीक्षित तैयार कर दिया और जुग, जुग में जो सुखदेव हुए हैं और असिद्ध शरीर से रहने वाले हैं नारायण उन सुखदेवों को उन्होंने ध्यान में देखा और सबका जो उत्तम उत्तम ज्ञान और चरित्र था क्योंकि ऐसा भी वर्णन आता है देवी भागवत में कि एक सुखदेव ने विवाह किया था आ महाभारत में वर्णन आता है कि सुखदेव ने समाधि लगा ली थी और शरीर छूट गया था तो वो सब सुखदेव व्यास जी के चित्र में आए और उनका जो उत्तम उत्तम चरित्र है उसके द्वारा एक नवीन सुखदेव उन्होंने प्रकट किया और उसमें स्वयं भगवान ने प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अश्वत्मा के अस्त्र से बचाने के लिए मैंने इसकी माता के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र के निर्वाह शांति के लिए मैंने गदा और चक्र का प्रयोग किया तो अब इसको बांग्मय शाप लगा है अस्त्र से राजा परीक्षित मरने जा रहा है तो जिस ढंग का शस्त्र हो जिस ढंग का अस्त्र हो उसी ढंग का अस्त्र उसके ऊपर प्रयोग करना चाहिए जब शब्दों के बाण से परीक्षित मरने जा रहा है तो शब्दों के बाण की निवृत्ति भी शब्दों के बाण से ही करनी चाहिए इसलिए श्रीमद् भागवत के रूप में बांग मई मूर्ति धारण करके भगवान प्रकट हुए अब तो महाराज जब सुखदेव जी आए तो सब ऋषि महर्षि उठ के खड़े हो गए वहां उनके पिता व्यास जी भी थे उनके दादा पराशर जी भी थे वहां वशिष्ठ जी भी थे नारायण और बड़े बड़े न सनकादि जो सिद्ध है वशिष्ठादि जो बड़े ऋषि रिशी हैं ऋषियों के जितने भी भेद हैं महाराज श्रुतर्षि कांडर्षि परमर्षि ब्रह्मर्षि ब्रह्मषि देवर्षि नारायण रत्नर्षि का विश्वात के सब ऋषि वहाँ मौजूद थे पर जब सुखदेव जी आए महाराज तो साथ के साथ उठ के खड़े हो गए क्यों क्यों उठ के खड़े हुए कम महात्माओं में उमर का आदर नहीं होता है या उनके छत्र चमर का आदर नहीं होता है महात्माओं में तो जो जितना त्यागी हो और जितना अनुभवी हो महात्माओं में आदर होता है अनुभव का और त्याग का और जो बाहर से ठूसी हुई चीजें हैं विद्या है, है बुद्धि है छत्र है चमर है सिंहासन है हजारों नारायण अनजान लोग उनके पीछे चलने वाले हैं इन बातों का आदर नहीं होता अनुभव और त्याग का आदर होता है सब के सब ऋषि महर्षि खड़े हो गए और उनके साथ तो महाराज ऐसे से सुखदेव जी की स्त्री तो उनका रूप देख करके उनके पीछे पीछे चले बालक उनको पागल समझ समझ के ताली बजावे कोई उनको पहचानता नहीं था कि ये सुखदेव जी है लेकिन वहां आने पर तो महाराज सब महात्मा लोग उनको पहुंचाए पहचान गए जैसा श्री कृष्ण का रंग रूप है वैसा ही नारायण सुखदेव जी का भी रंग रूप है हमेशा सोलह वर्ष की सी उनकी उम्र और सावरा वर्ण भागवत में तीस गुण बताए गए हैं श्री कृष्ण में और अड़तीस गुण गिन, गिन करके बताए गए हैं सुखदेव जी में महाराज परमात्मा से महात्मा बड़ा होता है क्योंकि परमात्मा तो समय समय पर अवतार धारण करता है और महात्मा लोग तो हर समय लोगों के कल्याण में लगे रहते हैं और परमात्मा तो मार मार के भी कल्याण करता है और महात्मा तो जिला जिला के कल्याण करता है इस महात्मा नारायण जहाँ श्रद्धा होए वहाँ महात्मा प्रकट हो जाता है सुखदेव जी की सोपचार पूजा करी राजा परीक्षित ने और फिर उनके चरणों में प्रणाम करके बोले कि आज हम धन्य हो गए महाराज यद्यपि ब्राह्मण का शाप हम लोगों को प्राप्त है तो हम कोई बहुत अच्छे तो नहीं माने जाएंगे लेकिन आप स्वयं जब हमारे यहाँ पधार गए तो हमारा जो साप ताप है वो सब दूर हो गया अब आप ही बताइए कि अब मृत्यु का समय हमारे निकट आ गया है थोड़े से दिन बाकी हैं इसमें हमारा कल्याण कैसे हो इसका आप उपदेश कीजिए राजा परीक्षित राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रश्नकृतो लोकहितम नृप राजा तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया क्योंकि इसमें तुम्हारा हित जो होना है सो तो हो ही तुम्हारा हित तो उसी दिन हो गया जिसने जिस दिन भगवान ने तुमको अपना लिया लेकिन अब तो जो तुम प्रश्न कर रहे हो इससे सारी दुनिया का कल्याण होगा सारे मंगल के लिए ये तुम्हारा प्रश्न है क्योंकि भगवत संबंधी जो प्रश्न है किसी राजा रईस के संबंध में प्रश्न हो धन दौलत के संबंध में प्रश्न हो शत्रु मित्र के संबंध में प्रश्न हो तो वो संसार में ही हमारे मन को ले जाता है और भगवत संबंधी जो प्रश्न है वो तो प्रश्न ही हमारे मन को उठाकर भगवान के पास पहुंचा देता है सो राजा तुमने बड़ा प्रश्न किया बड़ा उत्तम प्रश्न किया देखो ये समय जो है वो इतने वेग से बीत रहा है कि किसी को पता नहीं चलता ये समय की गति काल के जो पांव हैं वो इतने सूक्ष्म रूप से धीमे धीमे धीमे बीतते हैं कि किसी की कान उनकी आवाज नहीं सुन सकती जब तक सुनने की कोशिश करें तब तक वो काल तो बीत गया वो काल बीत गया सो ये समय तो बड़े वेग से बीत रहा है क्षण क्षण में ये जो हमारी आयु है वो क्षीण हो रही है यदि सौ वर्ष की आयु माने तो पचास वर्ष तो रात के समय में बीत जाता है और फिर कुछ बचपन में बीतता है कुछ जवानी के पागलपन में बीतता है और कुछ विषय भोग में बीतता है नारायण कुछ दुनिया की बातों में बीत जाता है पता ही नहीं लगता कि ये समय कैसे बीत गया वो समय धन्य है जब हम अपने को जिस सर का है ये बाल उसी सर में जोड़ दें ऐ नारायण जिस परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा अथवा स्वरूप है ये जीवात्मा उसी में इसको जोड़ देना ये सर्वोत्तम गति है यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चे दिहादीन महति विनष्टि यदि इसी जीवन में हमने सत्य को परमात्मा को पा लिया तब तो हमारा जीवन सच्चा है और यदि परमात्मा को नहीं पाया इस जीवन में तो ये हमने अपने जीवन का विनाश कर दिया और परमात्मा इतना सुगम है महाराज कि तदअपश्यत तदभावत तदासीत वेद भगवान कहते हैं परमात्मा को देखा और वही हो गया परमात्मा ही हो गया क्योंकि पहले से परमात्मा ही था तो इसके लिए तो ज्ञान मात्र की ही आवश्यकता होती है देखो एक पहले खटवांग नाम के राजा हुए हैं नारायण रामचंद्र के पूर्वजों में वो गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जब वहां से विजयी होकर के लौटने लगे तो देवताओं ने कहा राजा कुछ बर मांग ले अब राजा ने कहा महाराज आप बर तो देंगे हम जानते हैं बड़ा सारा राज्य दे, दे देंगे भोग दे देंगे आप लोगों के अधिकार में जो है अपनी उम्र तक एक मनवंतर तक के लिए आप लोग कुछ भी दे सकते हैं परंतु पहले ये बताइए हमको कि हमारी आयु कितनी बची है हमारी अब उम्र कितनी है कितनी देर तक हम जिंदा रहेंगे अब तो देवताओं ने कहा कि दो घड़ी तुम्हारी आयु बची हुई है महाराज तब हम भोग लेके क्या करेंगे तिब्बा किंवा वह रथे न किमु बाज भिस्ते कि ब्राह्मण जो मरिष्यसी लेकर के स्त्रियां क्या करोगे हाथी घोड़े किस काम आवेंगे क्योंकि अब तो दो घड़ी दो घड़ी की आयु है सो हमें पहले झट से आप धरती पर पहुंचा दीजिए भारत वर्ष में क्यूँकी नारायण सबसे अधिक संपूर्ण विश्व में यदि भजन पूजन करने योग्य कोई स्थान है तो भारत है क्योंकि और जो भूमि है वो भोग भूमि है वो चरित्र की प्रधानता से नहीं है कहीं भी चरित्र की रक्षा नहीं की जा सकती वहाँ परस्त्री के साथ रहना तो नारायण स्वाभाविक मानते हैं शराब पीना स्वाभाविक मानते हैं जुआ खेलना स्वाभाविक मानते हैं वहां तो अनाचार बेविचार की कोई गणना ही नहीं है एक भारत वर्ष ही ऐसा है जो धर्म और चरित्र की प्रधानता से ये पवित्र भूमि है तो श्री जी महाराज ने कहा कि भारत वर्ष की भूमि में जो दोष था उसको भगवान ने बहा दिया और वो खार समुद्र में चला गया इसीलिए समुद्र खारा हो गया और भारत भूमि सबसे पवित्र तो राजा खटवांग भारत में आए और ढाई घड़ी में उन्होंने भगवान का ऐसा स्मरण भजन किया दो घड़ी में ऐसा स्मरण और भजन किया कि सारी आसक्ति उनकी मिट गई और परमात्मा को प्राप्त हो गए सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजा परीक्षित अभी तो तुम्हारे सात दिन आयु बची हुई है और सात दिन में वो सब कुछ तुम कर लो का जो मरने के पहले मनुष्य को कर लेना चाहिए और ऐसा करके उन्होंने बताया कि देखो सब वेदों का और शास्त्रों का सार ये है कि मनुष्य के जीवन में भगवान की स्मृति होए भगवान की याद बनी रहे हो और यदि स्मृति नहीं होगी तो मृति होगी बस ये स्मृति जो है ये स्मृति शब्द की उत्पत्ति तो यह हुई है कि जो पहले छूट गया है पर गृहित जो पहले हो चुका है उसका ग्रहण स्मृति में होता है गृहित ग्राही का स्मृति अथवा जो पहले का अनुभव है उसका जो अपरिसमोश है नारायण उसी को स्मृति कहते हैं तो अब स्मरण करो भगवान का सबसे बड़ी चीज ये है ये कहकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि मरने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और निर्भय होकर के परमात्मा का स्मरण करना चाहिए क्योंकि आत्मा की मृत्यु अनुभव के क्षेत्र में नहीं है केवल कल्पना के क्षेत्र में है हो किसी को ये कभी अनुभव हो ही नहीं सकता कि मैं मर गया नहीं ही कश्चित प्रतियात न किसी को ये कभी प्रतीति नहीं हो सकती मालूम नहीं पड़ सकता कि मैं मर गया क्योंकि जिसको मालूम पड़ेगा वो तो जिंदा ही है वो तो है ही है और अब से पहले कभी मर गया होता तो अभी तक होता ही नहीं और अभी तो वो मरा नहीं है क्योंकि मैं मर गया ये उसको मालूम पड़ रहा है तो जिंदा है और आगे मरेगा ये तो बिल्कुल कल्पना है तो अनुभव में कभी मौत नाम की चीज आ नहीं सकती इसलिए आत्मा परमात्मा का जो श्रवण स्मरण है वही मनुष्य को करना चाहिए ये बता करके श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया कि परीक्षित देखो हमारी निष्ठा तो निर्गुण में थी परिनिष्ठितों की नगुणे तो उत्तम श्लोक वार्ताया गृहित चेता राज निष्ठा हम तो, तो परिपूर्ण निष्ठा परि निष्ठा हमारी कहा थी कि निर्गुण में हमारा आत्मा ये ब्रह्म है साक्षात ब्रह्म है एक मेवा द्वितीय इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है पर फिर भी जीवन तो है और मैंने सुना कि श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा सुंदर ऐसे उदार थे महाराज की पूतना उनको आई पिलाने के लिए जहर अहो बकी वेश बदल करके आई बड़ा सुंदर सुन्दर वेश बना करके आई और मारने की नीयत से आई और जहर उसने पिलाया उसको भी माता की गति दी भगवान ने गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई माँ तु की गति दई ताहे कृपालु जादव राय इतने कृपालु हैं भगवान जहर पिलाने वाले को बुरी नियत वाले को भी माता की गति प्रदान करते हैं ये जब सुना सुखदेव जी ने नारायण तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे ब्रह्मपने में कोई बाधा थोड़ी पड़ती है चाहे हम समाधि लगावे चाहे भक्ति करें चाहे व्यवहार करें सर्वथा वर्तमानों की न स भूयो भी जायते सर्वथा वर्तमानों पी स योगीमय वर्तते हम कुछ भी करें तो इससे हमारे तत्व ज्ञान में ये आत्मा के कैवल्य में मुक्ति में कोई बाधा तो पड़ती नहीं तब ये तो बड़ी मीठी मीठी बात है भाई श्री कृष्ण की चरित्र श्रीकृष्ण का चरित्र और ये हमारा छोड़ा हुआ मन मन तो हमारा है ही नहीं यदि इसको ये श्री कृष्ण की कथा खींच करके ले जाती है तो ले जाने दो हम अपनी ओर क्यों खींचे की तुम हमारी आत्मा में स्थित रहो क्योंकि हमारा होता तो हम खींच के रखते अभी जब जा रहा है भगवान की लीला के साथ तो इसको जाने दो ये तो न मैं है न मेरा है तब मैंने ये सारा श्रीमद् भागवत अध्ययन किया और ये बात केवल मेरी नहीं है राजा परीक्षित प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्तेस्मा स्म गुणानुकथने हरे है जो विधि और निषेध से परे हैं मैंने एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ये ब्रह्म ज्ञान होने पर भी नारायण ब्रह्ममयी वृत्ति का अभ्यास किया जाए ऐसी विधि कहाँ है तो बोले कि निषेध कहाँ है क्योंकि जहां तक करता होता है वहीं तक विधि निषेध की गति होती है कि ये करो और ये मत करो और जब कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व परिच्छिव इनका हो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तब ये करो ये मत करो ये विधि निषेध कहाँ से आएंगे लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े महामुनि हैं वो कहते हैं बाबा समय तो भरना ही है ये किससे भरे कहो भगवान के गुणानुवाद से गुणानुकथने हरे है श्री हरी जो है भगवान उनके गुणानुवाद में अपना समय व्यतीत करते हैं तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्येचता भयम इसलिए जो अभय पद की प्राप्ति चाहता हो उसको भगवान के बारे में श्रवण स्मरण कीर्तन पूजन भगवान का ही करना चाहिए अब दूसरे स्कंध में ये बताते हैं मुख्य रूप से पहला स्कंध तो अधिकार स्कंद है और सूत नारद इनसे अधिक बड़ा अधिकार है सुखदेव जी का और सौनक और व्यास से बड़ा अधिकार है राजा परीक्षित का क्योंकि वे केवल अपने कल्याण के लिए नारायण श्रीमद भागवत श्रवण कर रहे हैं कोई वासना उनके चित्त में नहीं है अब यहाँ दूसरे स्कंद को बोलते हैं साधन स्कंद। असल में साधन क्या है तो श्रुति ने स्पष्ट ही कह दिया आत्मा वे द्रष्टव्य आत्मा वही अरे दृष्टव्यः। केवल आत्मा का ही दर्शन करने योग्य है अन्यस्तु न दृष्टव्यः। दूसरा कोई दर्शन करने योग्य है, है ही नहीं करे तो पर आत्मा का दर्शन होता है क्या दर्शन वृत्ति का विषय बनता है कर नहीं तलवार ऐसे लोहे के खम्भे पर मारो कि तलवार टूट के गिर जाए इस दर्शन वृत्ति को ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा में प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म तत्व में लगाओ कि ये वृत्ति ही जो है ये ध्वस्त हो जाए बाधित तो हो जाए ऐसे परमात्मा में अपने मन को लगाओ कि मन मन ही मन मन ही न रहे तो इसके लिए मुख्य साधन क्या है बोले श्रवण जो है यही मुख्य साधन है श्रोतव्यो व्यो निदिध्यासित व्यव ये बात मैं पहले आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं कि जब वस्तु अपरोक्ष होए हो और अज्ञात होए माने सा, अपने सामने होए बिल्कुल हाजरा हजूर होए अपना आपा ही हो लेकिन मालूम न हो कि अपना आपा है तो बिना दूसरे के बताए बिना श्रवण के उसको जान नहीं सकते हैं और नित्य परोक्ष स्वर्गादी हो गए तब भी बिना बताए जान नहीं सकते इसलिए आत अपरोक्ष आत्मा की ब्रह्मता के ज्ञान में श्रवण ही मुख्य साधन है और स्वर्गादी के ज्ञान में सुनना ही मुख्य साधन है जब सुनेंगे तब उसमें रुचि होगी पर श्रवण के भी भागवत में कुछ अंग बताए वो क्यों बताए असल में निर्गुण का श्रवण होए तब तो निर्विशेष निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार श्रवण मात्र से ही हो जाता है और संशय विपर्जय हो तो मन निधि से दूर होता है विवरण कार का मत है कि केवल श्रवण से ही साक्षात्कार होता है भामती कार का मत है कि श्रवण करने होने के बाद फिर मनन करना चाहिए संशय की निवृत्ति के लिए और नारायण विपर्जय की निवृत्ति के लिए निदिध्यासन करके जब विपर्जय का जब निदिध्यासन का परिपाक होता है तो परिपक्व हो करके वो समाधि समाधि वो भी नहीं जोगियों की निर्वी निर्विकल्प समाधि नहीं विवेक ख्या हो जाने से अपने आत्मा का स्वरूप जो है वो स्पष्ट हो जाता है और निदिध्यासन के परिपाक से आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होने से संपूर्ण विद्या और अविद्या के कार्य बाधित हो जाते हैं तो मुख्य साधन तो भक्ति में भी श्रवण है और तत्व में भी श्रवण है परंतु भक्ति में फर्क क्या है कि सगुण का जब श्रवण करेंगे तब सगुण के श्रवण के लिए श्रवण के कुछ अंग होते हैं वो अंग क्या होता है एकाग्र मन से श्रवण करना एक बात दूसरी बात आ, आ, दूसरी बात चाहिए कि अपने हृदय में प्रसन्नता निर्मलता चाहिए और तीसरी बात चाहिए है कि मनन करना चाहिए सुन करके तो श्रवण के तीन अंग दूसरे स्कंध में बताए गए ध्यान श्रद्धा श्रद्धा माने हृदय की प्रसन्नता निर्मलता और मनन तो दसम स्कंध में द्वितीय स्कंध में जो दस अध्याय हैं, उन दस अध्यायों के विभाग हैं। पहले नारायण ध्यान है और फिर श्रद्धा है और फिर नारायण मनन है तो इनके भी इनके भी अंग हैं अंग उपांग इनके भी होते हैं तो पहले सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परमात्मा का यदि ध्यान करना हो तो तत्व रूप से ध्यान करना चाहिए अपने को शरीर को पृथ्वी से मिला दिया और जल से और अग्नि से और वायु से और आकाश से और इसमें जो कोटि कोटि ब्रह्मांड बन रहे हैं देवी देवता स्वर्ग नरक है सब ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं ऐसा ध्यान करने से क्या होता है ये सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कोटि कोटि ब्रह्मांड संपूर्ण प्रकृति विकृति परमात्मा का ही स्वरूप है ऐसा ध्यान करने से क्या होता है कि जो अपने मन में अच्छाई और बुराई पाप और पुण्य नरक और स्वर्ग राग और द्वेष, आना और जाना जीना और मरना ये सब अपने हृदय में बैठा हुआ है वो इस ध्यान के द्वारा निवृत्त हो जाता है तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो सद्यो मुक्ति का यही मार्ग है नारायण यदि तत्काल मुक्त होना चाहते हैं अभी अभी मुक्त हो जाए मरने की मुक्ति की चर्चा तो अमंगल सरी है हमारे और हमारे मुक्ति के बीच में यदि मौत नाम की चीज आती है तो उस हाथ ही जोड़ने लायक है जैसे ध्रुव ने मौत के सिर पर पांव रख दिया वैसे मौत के सिर पर पांव रख करके आगे बढ़ना चाहिए अब यदि ऐसा हो कि नहीं जरा सैर सपाटा से कर लेंगे देख लेंगे कि ब्रह्मलोक कैसा होता है वहाँ क्या क्या मजे होते हैं तो मन और इंद्रियों के साथ योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राणों को नीचे से ऊपर ले जा करके मूर्धा में और वहाँ मन और इंद्रियों के साथ ही वहाँ से उर्ध गति प्राप्त करनी चाहिए ब्रह्म सूत्र में अमानव पुरुष आकर के ले जाता है इस तरह से उसका वर्णन है उपासना का फल अब वहाँ महाराज ब्रह्मलोक में जाने पर और तो कोई दुख नहीं होता वहाँ बुढ़ापा नहीं है वहाँ मृत्यु नहीं है वहाँ शोक नहीं है मोह नहीं नहीं है आरती नहीं है कोई उद्वेग नहीं है बड़ी बड़ा सुख शांति ब्रह्मलोक में है पर वहाँ महाराज वो जो मुक्त पुरुष है कभी वहां से धरती की ओर देखता है और जब धरती की ओर देखता है तो जत चित्त तो दो चित्त तोदा कृपया निदम वेदाम दुरंत दुख प्रभावानुदर्शनाथ संसार के लोग जैसे नरक में बिलबिला रहे हों चिंता की आग में जल रहे हैं भूत लगा हुआ है इनको नारायण और भविष्य का भय लगा हुआ है शोक मोह लगा हुआ है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा होने पर भी ऐसे दुखी हैं सुब्रह्म ब्रह्मलोक में जा करके महाराज उसको ये दुख सताने लगता है की हाय हाय दुनिया के लोग इतने दुखी है तब वो वहाँ से नीचे उतर जाता है और वहाँ मन ये क्रम मुक्ति हुई कि पहले ब्रह्मलोक जाकर के देख आया और फिर वहाँ से जब कूद पड़ा तो ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयः निर्भय हो करके वो आ करके अहम पृथ्वी मैं संपूर्ण पृथ्वी हूँ अहम आप में ही सम्पूर्ण जल हूँ इस तरह से अहम तेजा अहम वायु अहम आकाशक करके संपूर्ण प्रकृति विकृति को आत्मसात करके अंततोगत्वा अपने ब्रह्म अपने को ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है तब मुक्त हो जाता है ये आनंद घन जो परमात्मा है जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है उसके अनुभव की उसके अनुभव की प्रणाली है नारायण पर